उपहास करेंगे देखो इन्होंने स्त्री के बजाय अपने पुत्र के बजाय अपनी स्त्री को ज्यादा मात्र दिया अपनी पत्नी को ज्यादा मात्र दिया ऐसे तो लोग करेंगे और हाथी उड़ाएंगे कहते तो उपहास की बात की भाई के बजाय पत्नी को ज्यादा मात्र देना तो कहते नारे सुप्रिय तो भाई गवाई अपज तो तो तो सही हूँ जग मा ही कहती ये अपज की बात तो भगवान राम इस प्रकार ऐसी ऐसा इस समय जो है वो सीता जी कहा तो सीता जी के वियोग में जब दुखी थे तब ऐसा लगता था बिना सीता जी के कुछ नहीं सब वही सीता जी के में बहुत दुखी थे लेकिन ये समय सीता जी का वियोग तो रहेगा पीछे लक्ष्मण जी का वियोग इतना ज्यादा हो गया कि सीता जी का कुछ नहीं सीता जी कोई मुल्य रहे <स्छ़> नहीं रहेगा सीताजी कदा भाई को इस में भाई सबसे ज्यादा बल्यवान हो ये दस <स्> मरुअपाही ना ना और नारी हानि विषय ऐसी छपना ही और भगवान कहते अगर ऐसे ही जानते तो हम युद्ध रावण करते यहाँ ऐसी टीकाकरण हो गया हो गया कोई बात नहीं की स्त्री का हानि हो गयी चलिए पत्नी गई तो गयी और उसमें कौन बड़ा भारी नुकसान आज हाँ ये जरूर आप जरूर होता देखो ये इतने कमजोर थे की अपनी पत्नी को नहीं प्राप्त कर पाए बचा नहीं पाये रक्षा नहीं कर पाए अथवा कोई लेके आता तो उससे लड़ करके के चिंतन नहीं ला पाए तो ऐसी कार्यता तो कुछ होती तो साफियत तो जरूर होता लेकिन साफियत तो को कह देना फिर भी ठीक था बजाय भाई मरे लड़ाई हो और उसमें भाई मारा जाए ये तो बहुत बड़े अभ्यत की बात है बहुत बड़े दुखी की बात भी हुई तो स्त्री के हाथ होने का प्रयस तो उतना नहीं जितने की भाई के मारे जाने का प्रयास अब अपलोक शोक शुद्ध तोड़ा लोग के माने आप, तो आप, आप अभ्य तो अब तो अपी और शोक शुद्ध तोड़ा और तुम्हारा दुख शाही नि कठोर और मोरा अब हमारा कठोर हृदय निष्ठुर हृदय आप तुम्हारे इस दुख को सहन करेगा अब यहाँ उसके लिए लक्ष्मण को शुद्ध बोल दिया हमारी सहोदर भाई था अब जैसे थोड़ी भगवान भूल गए की अभी तो हम भाई बोल रहे थे अब उसी पुत्र बोल रहे है। हैं कहते अब हर अपलोक अब शोक शुक्रोरा पुत्र अब तुम्हारा जो शोक है वो शोक भी हमें सहन करना पड़ेगा तुम्हारे बोल का शोक और अपय किसी कारण हुआ उसका अभ्यश भी सहन करना पड़ेगा दोनों अपन करना पड़ेगा और ये अपय भी सहन करना पड़ेगा कि अपनी पत्नी की वजह से लक्ष्मण का जन वो अपने भाई को कि उनकी हानि खाई इन्होंने उसको मर्द से चले गए उसका अभयस होगा तो ये अपय हम सहन तब सात शब्द को पकड़े तीन कहेंगे तो नहीं क्यों कहा इन्होंने तो ऐसे करके इसमें देखेंगे तो अगर बात को पकड़े हैं, तो तमाम छूठे छूठे बात है सहोदर बात है। भी झूठ है छुट कहना भी झूठ ही है स्त्री के स्थान में भाई को इतना अधिक महत्व देना भी झूठा ही है ये सबका सब जितने भी जनादी सबसे नारे भवन परिवार है क्या सबकी तुलना में भाई सबसे अधिक है इस प्रकार की बातें बातेंगे भगवान के केवल विलाप की जैसे मनुष्य कोई विलाप करता है तो न्यासक बातें जो उसके मन में भरी होती है तमाम तो बोलने लगता है ऐसे दिखा दिया भगवान ने भी बिलास करके अब देखो एक आगे कैसे निज जमीन के एक तो कुमारा ऐसा लगता है जो तुलसीदार ढूंढ ढूंढ करके जितनी झूठ बातें हो सकती थी सब यहाँ चढ़ाती है एक और झूठ बात आ गई जब नि जमीनी के एक कुमारा तुम अपनी मां के तो अभी सोदर भाई कहते हैं तुमको सोदर भाई है तो एक भाई लक्ष्मण दूसरा भाई राम यहाँ कहते नि के एक कुमारा अरे तुम अपनी मां के तो तुम एक ही पुत्र थे तास तास तुम प्राण आधारा एक साथ अपनी मां तो के प्राण आधार माने सुमित्रा के दूसरे पुत्र छ भगवान बोल रहे तो है आपके पुत्र उनको एक मात्रा ये करेंगे पुत्र जाएंगे लक्ष्मणी यात्रा अगर कोई इस प्रकार से देखने लगे कि झूठ कितना सत्य का ये देखना पड़ता सत्य और झूठ का अंदर की कथा एक महाभारत में सत्या कथा उसमें ये होता सत्य के माने सत्य और अनुत कथा सत्या कथा क्यों सत्य और झूठ की कथा सत्य और झूठ की कथा जो मैंने समय कौन बात कैसे सत्य होती कौन झूठ होती है इसका निर्णय जल्दी नहीं हो जाता लिटर मीनिंग लगा करके और उसका अर्थ लगा लिया सत्य सत्य हो गया इस नहीं होता सत्य सत्य का निर्णय मुश्किल में होता इसमें जल्दी नहीं हो जाता इसलिए याद करते जन्मी के एक तुम्हारा तो अपनी माँ के अकेले पुत्र थे और साथ ही तुम प्राणारा उसके लिए प्राण आधार और सौंपे वो ही तुम्हें गयी पानी और तुम्हारी माँ ने तुम्हारा हाथ पकड़ करके मुझे सौंपा था और सब समय सुखद पर जानी ये कर समझा था कि हम तुम्हारी सब प्रकार सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे ऐसे समझ करके मेरे ऊपर भरोसा रख करके तुम्हारी माँ ने तुम्हारा हाथ पकड़ करके मुझे सौंपा था मैंने हमारा ये धर्म था की जैसे उन्होंने सौंपा था वैसे तुम्हारी रक्षा करते तुम्हारी सुख सुविधा देते और तुम्हारी ये भाषा होने देते हमारा ये काम था लेकिन यहाँ ये बात है सुमित्रा ने सब लक्ष्मण जी को हाथ पकड़ करके इनको दिया था पर नुलसीदास न बाल्मीकि राम, न और रामायण ऐसा तो कहीं तो तो नहीं की सुमित्रा ने के पास भगवान राम जी गए हो लक्ष्मण जी गए हो और सुमित्रा ने आप पकड़ करके इनका लक्ष्मण जी का भगवान को सौंपा हो को की हम तुमको इनको सौंपे तुम इनके साथ ले जाओ बन में तो तुम इनकी देखभाल करना है इनकी रक्षा करना है इसलिए तुमको हम दे लक्ष्मण भगवान राम ने लक्ष्मण ऐसी जब करने को तैयार हुए तो लक्ष्मण जी ऐसी ये कह दिया जाओ अपनी माँ ऐसी जाकर लक्ष्मण जी गए जा जाकर के तो सब बताया कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है और हम माँ से इस प्रकार भगवान राम के साथ जाने चाहते है तो सुमित्रा ने जाने के लिए स्वीकार देगी उनको तो लक्ष्मण जी भगवान खड़े हुए तो भगवान राम ऐसी वहाँ भगवान राम कर लिए सुमित्रा ने जहाँ पे समा न लेकिन भगवान फिर कहते तुम्हें ही पानी पानी में हाथ तुम्हें आप तुम्हारा हाथ पकड़ के हमारे हाथ में पकड़ाया और सौपा देखो हाथ पकड़ो तुम्हें कदम सबे सुखद परमहित हम हमसे ही फरमहित समझ करके और हम तो सुखदाय समझ करके उन्होंने तुम्हें सौंपा था और उतर कहा जा हम जायेंगे तो तुम्हारी माँ को हम क्या वहाँ क्या उत्तर देंगे जा लक्ष्मण को क्या हुआ तुमने हमको सौंपा था तो हमें कहना पड़ेगा हम उसकी रक्षा नहीं कर पाए बचा नहीं पाए उसको घर में जाकर के उसका प्रदान ध्यान गया ज्ञान सो कैसे हम कहने जाकर के कुठ जी ने मोहन सिखाओ भाई इसका उतर गया तुम्हारे पास बताओ उनको ऐसे करके भगवान तो ने खिलाफ करते हुए लक्ष्मण जी को जगाते सोच विमोचन सब कहते हैं की बहुत विद इस प्रकार भगवान जय है बहुत शुभ करते हैं अब यहाँ तो जितना था इतना वर्ण कर दिया जितना की ग्रंथ में जितना भी कहा जा सकता कह दिया लेकिन भगवान तो घंटों घंटों मिलाप करते रहे जितना विलाप होता रहा तो इसके मैं और भी बहुत सी बातें इसी प्रकार कही होंगी तो बहुत सोचक सोचक वर्ष शोक करते हैं सोच विमोचन अब याद दिलाते हैं की ये है कौन ये सोच विमोचन है सोच रहे जो, जो लोग भगवान का स्मरण करते हैं ध्यान करते हैं नाम जब करते हैं उनके सबसे शोक दूर हो जाते तो जो शोक में रहता होगा वो दूसरे का शोक क्या दूर कर देगा इसके मायने ये है कि भगवान राम में शोक है ही नहीं शोक रहित है बिल्कुल आनंद सिंधु शोक नहीं होगा जब वो स्वयं आनंद सिंधु हो जिसको शोक भी शोक बिल्कुल नहीं हो तो वही एक दूसरे के शोक को दूर करेगा जो स्वयं शोका को रहने वाला है स्वयं दुखी होगा दूसरे को दुखी ही करेगा संसार में देखते है दुखी लोग दूसरों को दुखी करते रहते अपने दुख से दुखी है तो रहेंगे दूसरे को भी अपने दुख के कारण दूसरों को भी दुखी करते रहते लोग तो दूर नहीं कर सकते हो जाकर जो तो परमात्मा ही है जिसको कोई दुख नहीं है आनंद से सिंध को दूर करो तो बहुत ही आलिश्य माने, अभ्यास करो ये भगवान सर पर परम परमात्मा ही है जिन्होंने अवतार दिया है लेकिन फिर भी कर रहे हैं सर्वत्योचन की लीला है कि अपने कमल जैसे मित्रों ऐसी अस्वहार आंखों से आंसू बहा रहे भगवान चलाप करते ये नहीं तो उनके मन में दुख नहीं है नाटक कर रहे हैं क्योंकि ऊपर से इसलिए मुँह ऐसी कुछ बातें कह दी ऐसा ही है वो अपने मन से हृदय से बहुत दुखी है और शब्दों से भी बाणी से भी दुखी है और आँखों ऐसी भी आंसू व्यवहार है मान शोध जो प्रकार होना चाहिए मन वाणी और कर्म ऐसी कर्म के बारे है आंसू ऐसी आंसू बहा रहे हैं। और पानी से मन मिलाप कर रहे हैं और मन से भी उसी प्रकार का दुख भाव मन में पूरा नाटक कर रहे हैं मन पानी कर लेकिन इससे माना ये नहीं कि भगवान नहीं है वो परम परमात्मा तो नहीं है और शोक है अब ये शंकर जी कथा सुना रहे हैं तो सीरा शंकर जी से शंकर जी क्या कहते हैं की ओमा अखंड रघुराई ही पार्वती जी भगवान श्री राम जी कौन एक अखंड सत्व तो है इसमें एक अखंड रघुराई तो मैंने क्या हो गया ये प्रब है पर परमात्मा और जब परमात्मा ऐसी स्मरण करो तो क्या है तो परमात्मा अखंड एक तो है अखंड एक ग्रत तो है तो मैंने परमात्मा अद्वैय दो वस्तुएं ही हो और जब दो वस्तुएं नहीं होती है तो भी नहीं हो सकता शोक त्वित नहीं होता चाहे संसारी व्यक्ति हो चाहे परमार्थिक व्यक्ति हो अगर शोक है तो दिल्ली में है परमार्थ में कोई शोक नहीं बच्चे दिखा दिया प्रकार ऐसी आता है जो व्यक्ति जानता आपने जो कुछ भी जानता सत्र काम हो चौक एकत्र अनुपस्थ्यता जो एक अखंड वस्तु दिखाई देती है सर्वत्र वही है उसके अच्छे तक कुछ नहीं है सत्र काम वहाँ का औ का चौका और चौका मनस्पति के अनुसार ये है की परमात्म में जहाँ अखंड एक जो स्थिति है वो ज्ञान व्यक्ति कैसे थे वो उस अवस्था में शोक नहीं हो सकता जब शोक होगा जब तो भाव उत्पन्न हो अपने आप के मैं लगे मैं पर लगे जाता ये मैं मेरा इस प्रकार के जब भाव उत्पन्न हो माया उत्पन्न हो मोह उत्पन्न हो माया में भी मोह उत्पन्न हो धर्म भी उत्पन्न हो तब व्यक्ति को शोक हो तो जब तक ज़िक व्यक्ति मोह में है स्वित में है तब तक उसे शोक होता रहता है यदि वो अपने आत्मा स्वरूप परमात्मा स्वरूप में अखंड एक तत्व में पहुँचे देखे परमात्मा ही सर्वत्र है, उस भाव में स्थित रहे तो वहाँ शोक शोक होगा नहीं बात शोक हो ही नहीं सकता कृषि के तो लिए पूछते है तब तो कैसे हो सकता है का हो सकता है मनुष्य पॉसिबिलिटी नहीं है वहां की इस प्रकार की स्थिति नहीं दिखोगे इसलिए जैसे बुराई और नर गति भगत कृपाल दिखलाई नर गति भगत कृपाल दिखाई भगवान ने ये दिखा कि <kuhh> जा जा जो ये नर गति दिखाई की देखो मनुष्य इस प्रकार के रोते मनुष्य ज्ञानी व्यक्ति जो पेट में पड़े होते हैं उनको स्त्री वियोग भी होता है वियोग भी होता भाई के दुख ऐसी भी होते है जन सम्पत्ति का भी नाश होता है दुख होता है तो नाना प्रकार के संसारी व्यक्तियों को ये नरगति है अज्ञानी मनुष्य जो है वो इस प्रकार से शरीर में खड़े होते हैं और उनको नाना प्रकार के दुख होते हैं, ये भगवान ने दिखाया जब इस प्रकार ऐसी होता है और ये भगवान ने ऐसा ये गति दिखाई भगत प्रथा भक्तों के कृपा करने वाले है इसलिए भगवान ने दिखाई और इसमें भक्तों के ऊपर क्या कृपा हो गई लोग जैसे भक्त होंगे वही से इंटर करते हैं जैसे भगवान राम सीता के योग में दुखी हो रहे थे तो में रहने वाले बहुत से मुनियों ने भी भगवान को देखा कि सीता के योग में देखो भगवान कैसे दुखी हो रहे हैं तो वहां तुलसी लाल के शंकर भी वहां जा जाते है <laughs> उनकी गर्भ जो मुनि लोग थे मन में बात करने लगे थे उनकी गीरथढ़ाई उनका बैराज जड़ कर दिया वो वैसे ही होकर तो के मन में रह करके भगवान का ध्यान भजन पूजन कर रहे थे और कहीं आश सकते रहते नहीं थे और जब भगवान को देखा कि सीता जी के अपनी पत्नी के बेहद को भी दुखी हो रहे हैं तो उनका बैराज और जोड़ हो गया और जोड़ हो गया उनको लगा के देखो जब भगवान के अवतार दे के इस प्रकार के नर लीला में पड़ते हैं तो उनको भी दुखी होना पड़ता है इसलिए सावधान रहो चक्कर में पड़ो नहीं कभी गैत में पड़ो नहीं संसारी करिए मेरा तेरा के भाव में इसमें अज्ञान इस के इसमें माया लीला में इसमें कभी सर्वसम्मत हो क्या परमात्म भाव रहो आत्म ज्ञान में परमात्म ज्ञान में इतना रहना चाहिए और होकर के संसार से है ना छोत्र के रहना चाहिए इंटरप्रेट कर और जो लोग हैं जो मूल लोग हैं उनको भगवान की लीला ने क्या किया मोह उत्पन्न कर दिया भगवान की मोह क्या उत्पन्न कर दिया उन्होंने क्या इंटरप्रेट किया अरे साहब जब भगवान परमात्मा जब अवतार लेता है और पत्नी के वियोग में दुखी होता है भाई के वियोग में दुखी होता है तो फिर हम तो मनुष्य हैं हम तो दुखी होंगे ही होंगे तो हमें तो दुखी होना ही चाहिए लेकिन कपड़े धन्य और दोनों होते हैं तो सी रात की वर्णन करते हैं तो कहते दोनों प्रकार के लोग हैं संसार में जो मोह प्रश्न अज्ञात में पड़े हैं वो अपनी बात को तो समर्थन कर लेते हैं उसी में से कि हम जैसे मोर में पड़े हुए दुखी होते हैं भगवान जी जब दुखी होते हैं तो हमारा दुखी होना है ऐसा ही होना चाहिए अब दूसरे जो शैक्स हैं उनके बहरा दिखाओगे कहते हैं सर्व प्रहलाप सुनिपान विकल भय पानर निकर तो कहते हैं कि भगवान से जब ऐसा प्रहलाप सुना प्रहलाद तो मैंने प्रलाप में विशास तो तो में ये प्रलाप प्रलाप सब कहलाता है जिसमें की कहीं कोई बात साक न हो कदाएँ कटाए बोलता है प्रलाप है भगवान इस समय जो अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं तो ये सब प्रलाप करिए कहे इसमें तो ये मत थोड़ना इसमें किसकी भगवान ने सही बात कही कितनी गलत प्राप्त क्योंकि ये प्रलाप प्रलाप में कोई सत्यता नहीं बची बस सही देख लो भगवान दुखी है भाई के दुख के बाद देखो ये सहोदन कह रहे हैं कि सुख कह रहे हैं कि अपनी माँ पे एक पुत्र कह रहे हैं तो सही बोल रहे हैं कि झुंड बोल रहे हैं ये मत जान दो मत दुखी है भाई के दुख से दुखी है बस कितनी बात उसकी लीला कर रहे हैं बस उसकी बात तो सर्व कलाप सुन कान बिकल भय बानर निकर सभी बाखा कि भगवान ऐसे दुखी रहे हैं तो सब दुखी हो आये गये हनुमान जिम करुणा में बीरस उसी समय हनुमान जी मैंने दिन नहीं होने पाया रात्रि में जल्दी रात में बारह बजे एक बजे के बाद तब तक किसी समय हनुमान जी आ गए दो बजे तक तीन बजे तक हनुमान जी आ गए अब जैसे हनुमान जी पर्वत लेकर के तो आ गए तब कैसे आ गए जिम करुणा में बीरस अभी भी यहाँ करुणा करुण रस चल कर रहे थे सब मान भगवान का देख करके वो भी गुस्से हो रहे थे तब भगवान आंसू बहा रहे थे उनके आंसू देख करके जितने मानव थे वे सब भी अपने अपने आंसू बहा रहे थे गुस्से हो रहे करुणा के पीठ में हनुमान जी पर्वत लेकर के खिलाफ आकर के पूजा आकर के पर्वत और सब की मैंने दी रस जाकरुणा में दी रस जाकर मैंने करुणा दूर हो गयी उसके बाद सब हो गए और आज उसके बाद उनका पार होने लगा और सब्जी जाने लगी और उनको धैर्य रख गया उसके बाद और फिर उत्साह आ गया लोगों को युद्ध करने के लिए उसके बाद तो और फिर रस का दर्श होने लगता है तो अब आगे की कथा जो वो हो मैंने इसके बाद थोड़ी सी बात कही अब वहाँ के सैन बद्ध थे उन्होंने धक्की औसक लक्ष्मण जी को चला दी और लक्ष्मण जी होश में आ गए वो कार्य वहाँ का समाप्त लेकिन इसका समाचार रावण को पता लगा रावण ने इतनी तैयारी की इतनी व्यवस्था की थी, थी, थी। कालमेन वगैरह को भेजा था रास्ता लिए वो लेकिन बाद में पता चल गया वो तो औषधि आ गई, और लक्ष्मण जी वो खिलाफ दी गयी लक्ष्मण जी उसमें आ गए कुछ तो रावण को बहुत अच्छा लगा एक दिन भर युद्ध जैसे कैसे बीज धातनी छक्ति लगी उसके बेहोश कर पाये और उसके बाद कोशिश की हनुमान जी जा करके उन पाए तो समय जब वो भी उसमें रास्ता भी नहीं रोक पाए वो फिर दी भी गयी और उसमें आये और दूसरे आ जाएंगे अब जब रावण को ये पता लगा तो अब रावण चिंतित दूसरा होता है सोचने लगा उसके बाद फिर वो कुंभकर्ण समय सोलह आदि तक अपने भाई कुंभकर्ण के पास जाता ऐसा लगता है की भगवान के जैसे लक्ष्मण जी के घात प्रेम का जैसे वर्णन भगवान ने किया और जाकर के तीतों ने बताया होगा जाकर के रावण से कि भगवान राम अपने भाई को लेकर ऐसे उपयोग कर रहे थे और भाई मैथा वर्णन कर रहे थे तो उसको रावण को भी अपने भाई दिया मेरा भी तो थे भाई ऐसा उतर चलो को मटो के पास करना चाहते तो उसी रात में पास जाता उसको जगाता है वो भी इंटेक्शन कर ृहारभुपते हृदयस्मदी सत्यं वहां से भावराज्यं प्रयच रु तुम्हरामे काम दोसमा चीराम जयराम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जयराम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम